गीता तत्व चिंतन स्वामी आत्मानंद मानो जब हमें सगुण सब, समाधि होती है तो वहाँ पर हम ईश्वर के भाव का चिंतन करते हैं वहाँ ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है यदि रूप होता है तो वह दिव्य होता है तेजस होता है तेजोमय होता है ज्योतिर्मय होता है ऐसे साधक होते हैं जिनको ईश्वर के किसी अन्य रूप की आवश्यकता नहीं होती वे ईश्वर के केवल दिव्य रूप का ही चिंतन करते हैं मानो इनके लिए ईश्वर कैसा है वह दिव्य ज्योति युक्त है दिव्य आभा से युक्त है वे किस प्रकार चिंतन करते हैं वे अपने हृदय देश में एक ज्योति बिंब की कल्पना करते हैं ज्योति बिंब का ध्यान करते हैं ज्योति बिंब का ध्यान करते करते वे यह देखते हैं कि वह बिंब धीरे धीरे आकार में बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते उसने सारे शरीर को छा लिया सारे शरीर को छाने के बाद वह ज्योतिबिंदु मानो और भी बड़े आकार का होकर शरीर के बाहर निकल रहा है फिर उस ज्योतिबिंदु ने धीरे धीरे समग्र संसार को व्याप्त कर लिया है वह विश्वाकार हो गया है जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ एक ज्योति ही ज्योति दृष्टिगोचर होती है यह सगुण निराकार का चिंतन है इसका मतलब यह हुआ कि वह ईश्वर को गुणवाला मानता है ईश्वर कैसे हैं वे बड़े दयालु हैं वे अत्यंत करुणाशील हैं उनके अंदर दया कूट कूट कर भरी हुई है वे कृपा के सागर हैं मानो इन सब गुणों का चिंतन भी चलता है पर उसके किसी रूप पर आसक्ति नहीं होती अगर उसका कोई रूप है तो वह अरूप रूप है इसका कोई आकार है तो निराकार आकार है यह एक प्रकार का ईश्वर का ध्यान है दूसरा जो ईश्वर का ध्यान बताया गया जिसको परम गति कही गई तथा जिसकी चर्चा दसवें श्लोक में की गई है उसके संबंध में कहा गया कि निराकार ही वह अव्यक्त रूप है वहाँ पर कोई रूप नहीं है पर धीरे धीरे साधक मन बुद्धि के परे एक ऐसे अवस्था में पहुँचता है जिसको अमनी मन कहते हैं जिसको चौथी अवस्था के नाम में निर्देशित किया गया हमारे उपनिषदों में मांडुक के उपनिषद कहता है प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते स आत्मा सविज्ञेय जिस समय प्रपंच का उपशम हो जाता है उस समय वह शिव की अवस्था होती है अद्वैत की अवस्था होती है वह चौथी अवस्था है और उस चौथी अवस्था को तुरी अवस्था के नाम से भी पुकारते हैं जहाँ पर मन मानो अपने को ही छलांग मारकर पार कर जाता है मैंने कई बार लिंकम बॉर्नट का उदाहरण दिया है वे एक वैज्ञानिक थे विज्ञान पर कालम लिखा करते थे उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन उस पुस्तक में वे एक स्थान पर कहते हैं द मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी टू ट्रांसेंड हिमसेल्फ एंडव हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्सन अर्थात मनुष्य में अपने को लाँघ कर अपने को देखने की एक अपूर्व क्षमता है इसको हम साक्षी भाव कहते हैं मनुष्य अपने को कैसे लाँघेगा अपने मन को कैसे पार करेगा यह विद्या विज्ञान के पास तो नहीं है यह विद्या है वेदांत के पास यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य अपने मन को भी कैसे पार करे मन को पार करने की विद्या जिस समय मन अमनी हो जाता है उस विद्या को बताया गया मानो मन कहे पर मन तो नहीं है पर मन के समान ही लगता है इसीलिए उसको अमनी मन कहा गया अर्थात मन तो है पर अमनी मन है हमने वेदांत के क्षेत्र में ब्रह्म के संबंध में कहा था जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जिसका वाणी के सहारे वर्णन नहीं हो सकता जिसको मन चिंतन का विषय बना नहीं सकता ऐसे जो ब्रह्म है उसका निरूपण कैसे हो शब्दों से निरूपण बड़ा कठिन है इसीलिए हम देखेंगे कि विरोधी गुणों के द्वारा युक्त कर ब्रह्म का निर्वचन किया गया है हम ईसा वाष्योपनिषद में पढ़ते हैं जहाँ बिल्कुल विरोधी गुण आत्मा पर लगा दिए गए हैं आत्मा और ब्रह्म ये समानार्थी हैं उसी तत्व को जब समष्टि के संदर्भ में देखते हैं तो हम कहते हैं ब्रह्म और जब व्यष्टि के संदर्भ में देखते हैं तो उसे कहते हैं आत्मा आत्मा और ब्रह्म में तत्वतः कोई भेद नहीं है केवल व्यष्टि और समृष्टि के संदर्भ का भेद है